भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक साथ कपाट लेशिया का लक्षण भय कपोत लेस्या के लक्षण जल्दी जो रुष्ट हो जाता है दूसरों की निंदा करता है दोष लगाता है अति शोका होता है अत्यंत भयभीत होता है यह कपोत लेश्या के लक्षण तीसरा जल्दी रुष्ट हो जाना दूसरों की निंदा करना दोष लगाना अति शोका होना अत्यंत भयभीत होना भयभीत हम सभी अकारण, क्योंकि जो होना है होगा उससे भय का कोई अर्थ नहीं जिस मौत होनी है होगी उससे भय क्या निश्चित होगी ही भयभीत हो या ना हो, होगी ही देह जराजीर्ण होनी है होगी बुढ़ापा आना है आएगा ही उससे भयभीत क्या होना है जो होना ही है लेकिन हम बड़े भयभीत हैं हम जीवन के तथ्यों से भयभीत हैं हम जीवन के तथ्यों को झुठलाना चाहते हैं हम चाहते हैं सब बूढ़े हुए हम ना हो सब मरे हम ना मरे जीवन हमारे लिए अपवाद कर दे तो हम कप रहें और हम जानते भी हैं गहरे में कि यह होने वाला नहीं अपवाद कभी कोई हुआ नहीं इसलिए डर भी लगा है पैर जमा के खड़े हैं जानते हुए कि पैर उखड़ेंगे इस भय के कारण हम क्या क्या कर रहे हैं थोड़ा सोचो इस भय के कारण हम धन इकट्ठा करते कि शायद धन से थोड़ा बल आ जाए इस भय के कारण हम प्रतिष्ठा इकट्ठी करते कि शायद नाम दाम लोक में विख्यात हो जाए तो कुछ सहारा मिल जाए इस भय के कारण हम पूजा करते प्रार्थना करते इस भय से हम भगवान को निर्मित करते सोचते हैं शायद किसी का सहारा नहीं अदृश्य का सहारा मिल जाए मगर जो आदमी भय से भगवान के पास जा रहा है वो जा ही ना सकेगा महावीर ने कहा अभय पहला चरण अभय का अर्थ हुआ जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा उसका तो भय करना क्या जो होने वाला है वो होगा उसका भय करना क्या सुकरात मरता था तो उसके एक शिष्य ने पूछा कि आप भयभीत नहीं मालूम होते जहर घोंटा जा रहा जल्दी ही प्याला भर के आपके पास आ जाएगा छह बजे आपको प्याला पी लेना है आप मरने को तत्पर बैठे हैं। आप भयभीत इतनी मालूम होते सुकरात ने क्या कहा सुकरात ने कहा मैंने सोचा कि या तो प्याला पी के मैं मर ही जाऊंगा कुछ बचेगा ही नहीं तो भय क्या भय करने को ही कोई ना बचेगा और या दूसरी संभावना है कि जैसा लोग कहते हैं आत्मा अमर जहर का प्याला पी के शरीर ही हटेगा आत्मा बचेगी तो फिर भय क्या बचूंगा ही सुक्रांत कह रहा है दो ही तो विकल्प हैं कि या तो बिल्कुल मिट जाऊंगा मिट जाऊंगा तो क्या भय भे? भयभीत होने के लिए कोई कारण ही नहीं कोई भय करने वाला ही नहीं बात ही समाप्त हो गई कहानी ही का अंत हो गया तो मैं निश्चिंत और अगर बच गया जैसा आत्मज्ञानी कहते तो भय की क्या जरूरत या तो नास्तिक सही होंगे या आस्तिक सही होंगे नास्तिक सही हैं तो भी निर्भय आस्तिक सही हैं तो भी निर्भय इसको ही मैं कहता हूं परम आस्तिकता इस आदमी ने देख ली बात इस आदमी को विवेक उपलब्ध हुआ इस आदमी के पास दृष्टि है अंतर्दृष्टि आंख तुम जरा जीवन में देखना तुम कहते हो कि कल देवाला ना निकल जाए इससे भयभीत हो रहे हैं या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा निकल गया तो क्या करना झंझट मिटी निकल ही गया नहीं निकला तो परेशान क्यों हो रहे हो महावीर कहते हैं जो होगा होगा तुम नाहक कपे जा रहे हो तुम्हारे कपने से होने में तो कोई फर्क पड़ता नहीं तो कम से कम कंपन तो छोड़ो भय तीसरी लेस्या है अधर्म की इसलिए भय से जो भगवान की पूजा करते वो धर्म में प्रवेश नहीं होते वो अभी अधर्म की सीमा में ही है चौथी लेस्या से धर्म शुरू होता है ये जो भयभीत लोग हैं ये जल्दी रुष्ट हो जाते भयभीत आदमी शांत रह नहीं सकता उसके भीतर ही कंपन जारी वो रुष्ट होने को तत्पर है वो छोटी छोटी बातों से दुखी होता बड़ी छुद्र बातों से दुखी होता तुमने कभी सोचा कैसी छोटी छोटी बातें तुम्हें दुखी कर जाती अति क्षुद्र बातें तुम सोचो तो खुद ही हंसोगे पत्नी को चाय लाने में पांच मिनट की देरी हो गई कि बस तुम रुष्ट हो गए और ऐसे रुष्ट हो गए कि शायद रोज दिन भर रहे लोग कहते बिस्तर के गलत कोने से उतर गए गलत से भी उतर गए हो तो उतर गए खत्म हुआ मगर अब दिन भर वो जो बिस्तर के गलत कोने से उतर गए हैं वो दिन भर पीछा कर रहा है किसी आदमी ने नमस्कार न किया कि दिन भर छाया की तरह कांटा चुपता रहता कोई आदमी देख के हंस दिया रुष्ट हो गए ऐसे छुई मुई ऐसे दीन होकर संभव नहीं है कि तुम कभी आत्मवान हो सको जरा भी तो किन बातों पर रुष्ट हो रहा है इन बातों में कुछ सार भी है अगर तुम गौर से देखोगे तो सौ में से निन्यानबे तो तुम असार पाओगे जिनमें रुष्ट होने का कोई कारण नहीं और एक जो तुम सार की पाओगे उसके साथ तुम पाओगे कि अगर तुम रुष्ट हो जाओ तो बिगड़ जाएगी बात वो जो सार की बात है अगर रुष्ट न हुए तो ही संभल पाएगी तो जो व्यर्थ की बातें हैं उनके कारण हम रुष्ट होते अपने को बिगाड़ते और जो सार्थक बातें हैं रुष्ट होकर उन बातों को बिगाड़ लेते क्रोध में कब कौन आदमी सम्यक व्यवहार कर पाया रुष्ट होकर आदमी तो मतांत हो जाता है उस अंधेपन में कौन ठीक चल पाया जितनी कठिन समस्या हो सामने उतनी ही शांत चित्त की अवस्था चाहिए तो ही तुम उसे हल कर पाओगे लोग कहते हैं बड़ी समस्या में उलझा हुआ हूं इसलिए बड़ा बेचैन हूं बेचैन हो तो समस्या सुलझेगी कैसे सुलझाएगा कौन ये तो तुम बड़ा उल्टा कर रहे हो जब कोई समस्या ना हो तब बेचैन हो लेना कोई हर्जा नहीं जब समस्या हो तब तो बड़े चैन में हो जाओ तब तो बड़े शांत हो जाओ क्योंकि हल तुम्हें करना शांत हृदय से हल आ सकेगा दोष लगाना निंदा करना अति शोकाकुल हो जाना छोटी छोटी चीजों पर फाउंटेन पेन ठीक नहीं चल रहा खर्र -खर की आवाज कर रहा है शोकाकुल हो गए अपने व्यवहार को जांचते रहो देखते रहो बोकुजू जेन फकीर हुआ वो जब अपने गुरु के पास था छोटा बच्चा था और उसका काम था गुरु का कमरा साफ करना कमरा साफ कर रहा था कि गुरु के पास एक बड़ा बहुमूल्य मूर्ति थी बड़ी बहुमूल्य मूर्ति थी बुद्ध की वो गिर गई वो चकनाचूर हो गई वो बहुत घबराया गुरु को उस मूर्ति से बड़ा लगाव है वो रोज दो फूल उस मूर्ति के चरणों में चढ़ा जाते और सदियों पुरानी मूर्ति है गुरु के गुरु के पास थी और गुरु के गुरु के पास थी और पीढ़ी दर पीढ़ी वसीयत की तरह मिली है ये क्या हो गया वो घबरा ही रहा था कि तभी गुरु कमरे में आ गया तो उसने मूर्ति अपने दोनों हाथों के पीछे छिपा ली और उसने गुरु से कहा एक बात पूछनी जब कोई आदमी मरता है तो क्यों मरता है तो उसके गुरु ने कहा उसका समय आ गया तो उसने कहा कि आपकी मूर्ति का समय आ गया गुरु हंसा और उसने कहा जो तू मुझे समझा रहा है अपने जीवन में याद रखना क्योंकि तेरे जीवन में बहुत मूर्तियों का समय आएगा जब टूटे तो याद रखना समय आ गया था और बोकोजू कहता है वही बात उसके जीवन को बदलने वाली बन गई जो चीज टूट गई उसने सोचा समय आ गया था जो साथी छूट गए उसने सोचा समय आ गया था जो प्रिजन चल बसे उसने सोचा समय आ गया था कोई नाराज हो गया तो उसने समझा समय आ गया था बोकूजू ने कहा कि ये बात मेरे लिए सूत्र बन गई अहेरनेस मेरे मन में रहने लगा कि वही होता है जिसका समय आ गया था धीरे धीरे धीरे कोई भी चीज फिर का कुल न करती अति का कुल होना अत्यंत भयभीत होना ये कापोत लेश्या के लक्षण है हिंदु शास्त्रों में वचन है साहस से श्री बसती साहस में श्री बसती श्रेय बसता श्रेयस बसता अभ्य में जीवन को साहस से पकड़ो ये कपते हुए हाथ बंद करो ये हाथ व्यर्थ कप रहे हैं इन हाथों के कपने के कारण तुम जीवन पर पकड़ ही नहीं उठा पाते तुम जीवन को संभाल ही नहीं पाते तुम्हारे भय के कारण ही ये चेतना की लौकअप दी जाती ये झकोरे तुम्हारे भय से आते हैं किसी और पवन से नहीं और जब तक तुम इन तीन पर्दों के पार ना हो जाओ तब तक तुम्हें सुकून शांति का कोई अनुभव ना होगा सुकून ए दिल जहान ए बेस और कम में ढूंढने वाले यहां हर चीज मिलती है सुकून ए दिल नहीं मिलता यहां हृदय की शांति नहीं मिलती इस संसार में और ये जो संसार तुम जानते हो इन तीन पर्दों में निर्मित है कृष्ण लेशिया नीलेश और कापोतलेश इनके पार धर्म का जगत शुरू होता है